आज नौ जून दो गुरुवार का दिवस है और हरिहर आकाशवाणी के साप्ताहिक कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है आज विशेष तौर से डॉक्टर अशोक सक्सेना साहब का स्वागत है जो आज पहली बार हमारे आश्रम में पढ़ा रहे हैं और जैसे हमारी परंपरा रही है, कि जब भी कोई नया व्यक्ति हमारे साथ शामिल होता है तो हम उनको कम से कम हमारी परम्परा के बारे में एक जानकारी कुछ मिनटों में देते हैं तदंतर हम अपना जो रेगुलर कार्यक्रम है शुरू कर देंगे तो हमारी जो आश्रम की गतिविधि होती है इसके बारे में आपको अतिश संक्षेप में कुछ जानकारी देता हूँ कि बौद्धिक परंपरा में अंतरयात्रा में जो धर्म के बाहर आध्यात्म है उस आध्यात्म के शिखर पर कुछ चीज़ जो विराजमान हैं जो विश्व के हर नागरिक के लिए समान रूप से उपयोगी है वो तो किसी भी धर्म का हो किसी भी समाज का हो किसी भी उसकी व्यक्तिगत मान्यताएं, उन मान्यताओं को न तो उसे छोड़ना है न स्वीकार करना है लेकिन उन सब से अलग के जो सर्वोच्च राह है वो है जो तो काशी विषय दर्शन की जो हमारे हिंदुस्तान की प्रज्ञा का सिरमौर है ये इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि आश्रम काश में शिव दर्शन से संबंध रखता है वरम ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि ये एक ऐसा परम सत्य है जो तो सत्य की किसी भी कसौटी पर खरा उतरता है हम कुछ भी करें जब हम कुछ करते हैं उसके पीछे हमारी एक नजर होती है एक भावना होती है वो भावना बड़ी महत्वपूर्ण हम जब देखते हैं उसके पीछे हमारी एक दृष्टि होती है वो दृष्टि बड़ी महत्वपूर्ण है और हम यहाँ पर जो आध्यात्म को अपने जीवन में उतारने की बात करते हैं तो आध्यात्म को जीवन में ढालने के लिए हमें एक अभिन्नता की दृष्टि पैदा करनी होती है जिस दृष्टि में हमें सब और एक साथ सत्य दिखाई दे इसका एक छोटा सा एग्जांपल से अच्छी बात सामने आती है कि एक जोड़ी है जो एक सोने चांदी की दुकान पर जाता है सोने की दुकान पर जाता है तो उसकी नज़र वो डिज़ाइन पर नहीं होती उसकी नज़र होती है सोने पर कि यहाँ सोना कितना क्या रेट का है कितना सोना है कितने सोने का आभूषण तैयार है ऐसे ही एक आध्यात्मिक स्परिचुअल पर्सन की नज़र इस विश्व पर जब गिरती है तो इस विश्व को शिव ही जानता है कि यह विश्व शिव के सिवा कुछ भी नहीं है शिव की मॉडलिटी है और ये शिव की मॉडलिटी क्यों है ये बात तब समझ में आती है कि जब हम कुछ इसका आधारभूत नियमों को जानते हैं सबसे पहली बात तो यह है कि इसके जो फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स हैं हमारे या जो मूलभूत अवधारणाएँ हैं उसमें यह है कि परशिव जो सर्वोच्च चेतना को हम परशु बोल सकते हैं आपकी इच्छा हो नाम बदल सकते हैं इसको कृष्ण चैतन्य बोल सकते हो या कृष्ण कॉन्शियसनेस बोल सकते हो या अल्लाह बोल सकते हो या जो भी आपको नाम पसंद आए उस नाम से कुछ लेना देना नहीं है लेकिन हम यहाँ पर अपने समझ के लिए इसको सर्वोच्च चैतन्य बोलेंगे या सुप्रीम यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस बोलेंगे तो ये एक एग्जिस्टेंस का नाम है अस्तित्व का नाम है जो कुछ एग्जिस्ट करता है जो कुछ अस्तित्व में है वो शिव अस्तित्व कहाँ से आया ये सनातन है क्यों सनातन है इसके पीछे एक साइंटिफिक कारण है एक घटना जो घटती है अगर उसका कोई ऑब्जर्वर नहीं है उसका प्रेक्षक नहीं है उसको कोई देखने वाला नहीं है तो उस घटना का घटना कोई मायना निरक्त जिसे एक कर्णप्रिय संगीत जो बजा और हमारे हृदय के अंदर एक नृत्य पैदा हो गया हमारे सामान्य दृष्टि कहते हैं कि हमें संगीत बड़ा मधुर है इस संगीत के ने हमारे हृदय में एक नृत्य पैदा कर दिया सचमुच सत्य ये है कि हमारे भीतर एक आनंद का स्रोत है जिस स्रोत को उस संगीत ने उगाड़ दिया संगीत अपने आप में मृत है संगीत अपने आप में जड़ है संगीत कुछ नहीं कर सकता लेकिन संगीत ने आपके अंदर उपलब्ध उस मृत्यु को उगाड़ दिया अनकवर कर दिया आपके गुलाब जामुन मीठा है अपने आप में गुलाब जामुन मीठा नहीं है जब आपके चैतन्य के संपर्क में आता है तो आपके भीतर की मिठास को उजागर कर देता है तब आपके भीतर की मिठास आपको महसूस होती है तब आपको ऐसा लगता है कि ये गुलाब जामुन मीठा है एक आनंद बाहर से आता प्रतीत होता है लेकिन आनंद हमारे भीतर है ये काश्मी शिवर्शन की प्रबलतम भावना है और यही भावना क्वांटम फिजिक्स की है यही भावना उपनिषद की कि जो कुछ आनंद है वो हमारा स्वभाव है बाहर से आने वाले उद्दीपन या स्टिबुल आनंद पैदा नहीं करते तुरंत उस आनंद को उगाड़ देते हैं अनकवर कर देते हैं ये सब कुछ हमारे भीतर है लेकिन अगर हम कहें कि एक संगीत बजा जंगल में किसी ने ने सुना बड़ा कर्णप्रिय था लेकिन आप कैसे कहते हो कि कर्णप्रिय था जब तक किसी कान ने उसको सुना नहीं किसी चेतन ने उसको एंडोर्स नहीं किया किसी ने तस्दीक नहीं किया उसके पहले हम कह नहीं सकते हो कर्णप्रिय था गुलाब जामुन मीठा है ये हम भूतपूर्व अनुभव से कह सकते हैं कि गुलाब जामुन खाएँगे तो मीठा लगेगा लेकिन ये ये ये जो गुलाब जामुन सामने हाथ में रखा है ये तो मीठा हम तभी कहेंगे जब वो हमारी मिठास को उजागर कर देगा अन्यथा वो अपने आप में मीठा नहीं है इसलिए चैतन्य महत्वपूर्ण है और उसी चैतन्य से ये पूर्ण ब्रह्मांड सारा हो गया तो जब उस चैतन्य ने एग्जिस्टेंस में अस्तित्व में जो सबसे पहली घटना घटी उसको एंडोर्स किया इस बात को थोड़ा सा ठीक से समझिए जब कुछ होता है अभी हमने कहा संगीत बजा तो संगीत को सुनने वाला ना हो तो संगीत का बजना या न बजना कोई मायना नहीं लगता मतलब बहुत खूबसूरत सुगंधित गुलाब का फूल अगर किसी ने देखा नहीं उसको सूँगा नहीं तो उसकी सुगंधित उसकी खूबसूरती महत्वपूर्ण नहीं है क्योंकि महत्व तो ये तब है कि जब किसी ने देखा और उसके अंदर सौंदर्य का भाव जाएगा किसी ने देखा किसी ने सूँगा उसके अंदर उस खुशबू का आनंद जाएगा तब वो गुलाब के फूल की महत्ता है लेकिन गुलाब के फूल की महत्ता अपने आप में कुछ भी नहीं वो कितना भी खूबसूरती दिखे, दिखेरता रहे लेकिन अगर किसी चेतन पदार्थ ने उसको नहीं देखा तो उस गुलाब जामुन की सुंदरता का या गुलाब जामुन की मिठा है, उस पुष्प की उस पुष्प की सौंदर्य का कोई मायना नहीं इस तरह से कोई भी घटना जब तक कोई एंडोर्स करने वाली चेतना नहीं है जब तक कोई उसको तस्दीक करने वाली चेतना नहीं तब तक उस घटना का घटना या न घटना महत्वहीन है क्योंकि घटना तभी महत्वपूर्ण है या घटना घटी ये तभी कहा जा सकता है कि जब कोई चेतन्य उसके पीछे खड़ा हो और उसको देख रहा हो उस घटना के साथ इन्वॉल्व हो क्योंकि इन्वॉल्वमेंट है सीधा सीधा इन्वॉल्वमेंट है जब तक अगर मेरी नाक का इन्वॉल्वमेंट नहीं है उस सुगंध से तब तक मैं कैसे कह सकता हूँ कि सुगंधित है ऐसे ही जब विश्व का प्रथम प्राकट्य हुआ जब सबसे पहले पुरुष बना तो उस घटना का भी एक न एक चैतन्य जरूर है जिसने उसको एंडोर्स किया जिसने उसको देखा जिसने उसको तस्दीक किया जो उसके साथ विश्व के प्राकट्य की घटना को देखने के समय वो इन्वॉल्व था विश्व की घटना है ना विश्व का प्राकट्य मैनिफेस्टेशन ऑफ दर्ल्ड विश्व का विश्व की अभिव्यक्ति विश्व की अभिव्यक्ति होने के समय जब विश्व नहीं था लेकिन विश्व की अभिव्यक्ति आरंभ हुई उस घटना को देखने वाला अब उसको बिग बैंग बोल सकते हैं कि महाविस्फोट हुआ था हम उसको हिरण्य गर्भ बोल सकते हैं जैसे उपनिषद में पढ़ाया गया कि वो हिरण्य गर्भ था जिसका मुख सोने से ढका था तो हम उस घटना को अंजाम देने वाली चेतना की बात करते हैं उसी को परशु बोलते हैं अब हम कहेंगे वो परशु जब घटना नहीं घटी थी उसके पहले निश्चित वो उसके पहले से था क्योंकि अगर वो घटना घटी तो उसको देखने वाला उसके साथ इन्वॉल्व होने वाला उसके पहले से था इसलिए हम उसको सनातन कहते हैं सनातन का मतलब होता है जो सदा से था अब कहें कि उसके पहले क्या हुआ वो कहाँ रहता था वो क्या करता था ये प्रश्न अति प्रश्न है और ये प्रश्न उत्तर देने योग्य नहीं क्यों क्योंकि कहाँ और कब ये दो प्रश्नों का संबंध समय और अंतरिक्ष से है कहाँ का संबंध अंतरिक्ष से है समय के साथ जुड़ा है कब कब और कहाँ का जवाब तब दिया जा सकता है जब समय और अंतरिक्ष हो लेकिन जब प्रथम घटना घटी तब ना समय था ना अंतरिक्ष था ये बात आज विज्ञान सम्मत है कि समय भी क्रिएटेड है अंतरिक्ष भी क्रिएटेड है क्यों कि जब समय न हो तो अंतरिक्ष का कोई अस्तित्व नहीं और अंतरिक्ष न हो तो समय का कोई अस्तित्व हो ही नहीं सकता ये बात आइंस्टिन ने पूरी तरह से सिद्ध कर दो कि समय और अंतरिक्ष दो ग्राफ में एक्स और वाई डायरेक्शन में प्लॉट किए जा सकते हैं यानी कि वो एक सिक्के के दो पहलू हैं अगर समय ना होगा तो अंतरिक्ष हो ही नहीं सकता और अंतरिक्ष ना होगा तो समय नहीं हो सकता और अंतरिक्ष और समय दोनों एक सिक्के के दो पहलुओं की तरह है दोनों एक दूसरे पर आधारित एक ही मूल एंटिटी से निकले हुए यानी एक ही मूल स्रोत से निकले हुए, निकले, हुए। निकले हुए समय और अंतरिक्ष तो हम जब इसकी बात करते हैं कि समय और अंतरिक्ष नहीं थे तो उस समय कब और कहाँ प्रश्न समाप्त हो जाता है कहाँ का प्रश्न तब तो इसलिए समाप्त हो जाता तो वहाँ अंतरिक्ष ही नहीं था और कब का प्रश्न इसलिए समाप्त हो जाता जब समय का जन्म नहीं हुआ था ये बात हमारे कॉमन सेंस में जरा धीरे से घुसेगी घुसेगी जरूर लेकिन कठिनाई इस क्योंकि जब समय नहीं था तो कब वाला प्रश्न महत्वहीन है अंतरिक्ष नहीं था तो कहाँ का प्रश्न भी महत्वहीन है दोनों चीज़ें क्रिएटेड है आज विज्ञान देख सकते है कि अंतरिक्ष अपने आप में क्रिएटेड एंटिटी है और इस बात को सबसे पहले कहने वाला बृहदारणक उपनिषद जिसमें याज्ञवल का ऋषि और मैत्री का संवाद है उस संवाद को हम जब भी पढ़ते हैं रोंगटे खड़े हो जाते हैं ऐसा लग रोमांस होने लगता है कि क्या बात कर रहा है ये जो आइंस्टीन जो बोला शोडिंजल जो बोला हिसेन बर्ग ने जो बात बताई थ्योरी ऑफ अनसर्टिनिटी आई थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी आई उसके पहले उन्होंने वो बातें कह दी जो आज बड़ी मुश्किल से विज्ञानिकों को अब समझ में आई हैं जो बीसवीं सदी में बात समझ में आई जाके उन्होंने उस बात को मैत्रेय और याज्ञबल के संवाद के अंदर इतनी आसानी से और इतनी विद्वत्ता से और इतनी चतुराई से समझाया है कि कभी हम जब उस पर बात करते तो लोमटे खड़े हो जाते चाहे सचमुच में उस समय की बातें हैं हजारों साल पहले की जब हम तो कहते हैं कि कुछ भी विज्ञानी था लेकिन उस समय वो ये बता बताते हैं कि समय और अंतरिक्ष एक दूसरे के ऊपर आधारित है वो ये बात बताते हैं वहाँ पर कि अंतरिक्ष शून्य का नाम नहीं है अंतरिक्ष क्रिएटेड है इसकी भी अपनी विधायक इकाइयाँ हैं जैसे हम कहते हैं मकान के क्या है ईटें इकाई हैं ईंटों से बना है सीमेंट से बना है ऐसे ही अंतरिक्ष की भी विधायक इकाई है समय की भी विधायक इकाई है और ये बात हमको अब जाके वैज्ञानिकों को समझना है। आई जब शून्य अंतरिक्ष बोलते हैं तो शून्य अंतरिक्ष शून्य शुन्यां नहीं है एक अभी एक किताब आई है जिसका नाम है हाउ एम्प्टी इज एम्प्टी स्पेस कि खाली अंतरिक्ष क्या खाली है जी नहीं वो कहता उसके अपने गुणधर्म हैं जैसे कि लोहे का गुणधर्म है कि गर्मी पा फैलता है ये हीट का कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर है लकड़ी है तो इलेक्ट्रिसिटी की गुड कंडक्टर है इसी प्रकार के गुण अंतरिक्ष के भी हैं और उसके भी अपने गुणधर्म है इसलिए अंतरिक्ष भी अपने आप की एक विधायक सत्ता रखता है कुछ नहीं का नाम अंतरिक्ष नहीं है अंतरिक्ष अपने आप में एक विधायक पॉजिटिव एग्जिस्टेंस है इस तरीके से जब हमको समझ में आता है कि अंतरिक्ष और समय क्रिएट हुए थे तो उनको क्रिएट करने वाला क्रिएटर जो एक चेतना उस समय उपलब्ध थी जिसने इन घटनाओं को अंजाम दिया उसी का नाम हम यहां पर परशु बोल सकते हैं या पराचेतना बोल सकते हैं या हम उसको यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस बोल सकते हैं तो वही चेतना थी जिसने इस संसार को बनाया इसीलिए जब उसने जब बनाया वो शून्य रूप था इसलिए हम उसको शिव को शून्य भी बोलते हैं वो उसके आगे हम उसके शून्य के बारे में व्याख्या बाद में करेंगे थोड़ी सी चीज समझ लें कि जब उसने बनाया ब्रह्मांड बनाने की इच्छा हुई उसने ब्रह्मांड बनाया तो ब्रह्मांड बनाने के लिए उसके पास क्या कोई मटेरियल कॉज था जैसे हम मकान बनाते हैं तो हम कहते हैं हाँ सीमेंट बुलवा लो ईंट बुलवा लो लोहा बना लो और शुरू कर दो काम देख मकान बन जाएगा लेकिन क्या उसके पास कोई मटेरियल कॉस्ट था कि वो कहीं से बोले कि चलो तुम चंद्रमा बनवा लो तुम सूरज बनवा लो तुम धरती बना दो तुम इसमें पेड़ लगा दो क्या उसके पास कोई था वह एकमात्र अकेला ही था उपनिषद कहते हैं वो अकेला था उसमें एक से बहु होने की इच्छा जाहिर थी एक से अनेक होना चाहा ताकि मैं उस आनंद को ले सकूं जो औरों के साथ इंटरेक्शन करने में इंटरेक्ट किससे करूं इसलिए उसने एक से अनेक होना चाहा और अनेक होने में उसने अपना स्तर नीचा करा अवतरण करा और उस अवतरण के पद चिन्हों को योगी अपनी राह की तरह उपयोग करके अपना आरोहण करते हैं और उसी राह पर चलते हुए वो शिव तो तक पहुंच जाते और वही पचिन्ह जब हम देखते हैं कि शिव नीचे धरती तक आया और धरती बनी ब्रह्मांड बना संसार बना समय बना अंतरिक्ष बना मटेरियल बना वैसे ही इन्हीं पर को हम ऊपर करते हुए शिव तक पहुँच जाते तो जब वो अकेला था तो उसने ये सब मटेरियल कॉज ना होने की स्थिति में क्या किया अपने आप को विश्व के रूप में अभिव्यक्त किया तभी मैनिफेस्टेड हिमसेल्फ एज यूनिवर्स विश्व के रूप में अपने आप को अभिव्यक्त किया जब विश्व में अपने आप को उसने अभिव्यक्त किया तो फिर सारा विश्व है क्या सारा विश्व वही चैतन्य है और आज भौतिक शास्त्र क्या बोलता है अभी एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हुई थी कुछ साल पहले तो एक भौतिक शास्त्री जो वर्ल्ड लेवल का रनाउंड भौतिक शास्त्री था वो क्या बोलता है? वो कहता है कि भौतिक शास्त्र से पदार्थ नाम की चीज हटा देना चाहिए पदार्थ नाम की कोई चीज है ही नहीं ऑल इज एनर्जी जो कुछ है डिफरेंट कंडेंसेशंस ऑफ एनर्जी, भिन्न भिन्न रूप से संगणित ऊर्जा है जो कभी पदार्थ रूप में दिखाई देती और कहीं समय और कहीं अंतरिक्ष के रूप में दिखाई देती वो कहता है कि कहीं पर पदार्थ नाम की चीज है ही नहीं सचमुच में यह वो सत्य बोल रहा था जो उपनिषद था वो बोलते कुछ पदार्थ नहीं है जो कुछ है पर की अपनी ऊर्जा है उसकी एनर्जी है उस एनर्जी को हम स्वतंत्र शक्ति बोलते हैं या सामान्य लोगों के समझने के लिए हम उसको माँ दुर्गा पार्वती चंडी इन नामों से बुलाते हैं वही उसकी शक्ति है और शक्ति और शक्तिमान को कभी भिन्न नहीं किया जा सकता शक्ति शक्तिमान पर आधारित है और शक्तिमान शक्ति पर आधारित है दोनों एक दूसरे पर इंटरडिपेंडेंट है क्योंकि उनका अपना कोई अस्तित्व तो उससे अलग हटके हो ही नहीं सकता जैसे सूरज के काले रंग का सूरज कभी कल्पना नहीं कर सकते कि बिना रोशनी का सूरज है दीपक की पहचान उसकी रोशनी से होती है। इसलिए वो शक्ति जिससे पूरा विश्व बना वो स्वतंत्र शक्ति कहलाती है और उसके पीछे कारण स्वतंत्र शक्ति कहलाने का इसलिए है कि उसकी कोई अपोजिट एनर्जी नहीं थी इसलिए वो स्वतंत्र जैसे हम यहाँ से चलने चाहेंगे तेज हवा भी रोकेगी आप, घर्षण भी रोकेगा या अगर आपका कोई दुश्मन आ गया तो चाहने नहीं देना चाहता तो गर्दन पकड़ के रोक देगा आपको क्योंकि कई शक्तियाँ हैं जो आपको कुछ करने से रोकती हैं, लेकिन उसके कार्य को रोकने वाली कोई शक्ति नहीं थी क्योंकि वो अकेला था जब एक से अनेक होने की उसने प्रयास किया वो अकेला था इसलिए उस महाविस्फोट के साथ में उसने अपनी समस्त ऊर्जा को और तो समय के रूप में व्यक्त करती है। उस समय उसकी इच्छा सर्वोपरि थी क्योंकि उसमें कहीं पर भी रुकावट की गुंजाइश नहीं थी साइंटिफिकली स्पीकिंग उसके पास कोई अपोजिट एनर्जी नहीं थी कुछ भी चीज़ करते हैं हम तो कुछ अपोजिशन आता है उससे वो रुक जाती है लेकिन वहाँ कोई विरोध था ही नहीं इसलिए उसकी निर्विरोध शक्ति को हम स्वतंत्र शक्ति बोलते हैं उसी का नाम दुर्गा है उसी को हम चट्टी बोलते हैं तो वही जो शक्ति थी उस शक्ति ने इस ब्रह्मांड का रूप लिया इसमें ब्रह्मांड क्या है एनर्जी शक्ति ऊर्जा और वही आज भौतिक शास्त्र बोलता है कि पदार्थ नाम की कोई चीज़ नहीं है सिवाय ऊर्जा के कुछ भी नहीं है पूरा ब्रह्मांड में जो कुछ देखो और ऊर्जा में कन्वर्शन होता है पदार्थ का सूरज क्यों जल रहा है वहाँ पर एक फ्यूजन रिएक्शन हो रही है और वो लगातार ऊर्जा में परिवर्तित हो रहा है सूरज की जब समस्त ऊर्जा में परिवर्तन सारा पदार्थ है ऊर्जा में परिवर्तन हो जाएगा सूरज समाप्त हो जाए समस्त ऊर्जा में प्रयोग है तो ऊर्जा ही है जो एक अंतिम सत्य जो इंडस्ट्रक्टेबल ट्रूथ है जिसको नष्ट नहीं किया जा सकता और यही ऊर्जा को पदार्थ में बदला जा सकता है पदार्थ को ऊर्जा में बदला जा सकता है लेकिन ये समस्त समग्रता से देखा जाए तो ऊर्जा और पदार्थ एक दूसरे के पर और अंतिम सत्य ऊर्जा है क्योंकि वो सूक्ष्मतम है जिसमें सब कुछ पदार्थ विलीन हो जाता है तो फिर हमारे दृष्टि बदलने की बात आ गई यहाँ पर कि हम जब सब कुछ देखते हैं तो जो कुछ हमको दिखाई दे रहा है उसमें हमको भिन्नता दिखाई देती है कि ये तो मेरा दोस्त है ये मेरा दुश्मन है ये मेरे घर गलत नियत से आया है ये तो मेरा कल्याण करने वाला है ये भिन्नता की दृष्टि क्यों क्या हमारे घर चोरी करने वाला भी शिव है क्या घर पर डाका डालने वाला भी शिव है क्या हमको गाली देने वाला भी शिव है सत्य तो यही है कि वो सब शिव है। चाहे वो आपके यहाँ गाली देने वाला आया हो डाका डालने आया हो चोरी करने आया हो वो शिव है फिर बोलेंगे कैसे मान लें हमको जो गलत नीयत से हमारे घर में घुस गया हम उसको शिव कैसे माने सचमुच में जो गलत नीयत से आपके घर चोरी करने आया है आपका नुकसान करने आया है आपको जो गाली देने आया है सचमुच में ये फीडबैक है हमने जो किया इट इज़ कमिंग बैक टू अस हम जो कर रहे हैं वी आर कैचिंग इट बैक हमने गेंद दीवार पे मारी गेंद वापस हमारे हाथ में आ गई हमने जो कुछ किया वो हमारे हाथ में वापस आ रहा है और हम उसको फिर दुश्मन समझ लेते हैं जब गेंद मारी जब तो हमको ध्यान नहीं रहा लेकिन जब लौटे तब तो हम कहते हैं खरे हमारे माथे पर किसने फेंकी सच पूछे हमने ही हमारे माथे पर फेंक चोर के रूप में अगर कोई आया है शिव ने चोर का रूप लिया है हमारे लिए तो वो हमें किसी कर्म के रिप्रकर्षण हैं हमारे किसी कर्म के परिणाम हैं जो हमने खुद क्रिएट किए हैं जब ये भावना हमको समझ में आती है तब हमारे हृदय में ना तो किसी के प्रति वैमनस्य होता है ना हृदय में घृणा होती है ना ऋषभ होती है न प्रतिस्पर्धा होती है न किसी से अतिरिक्त मोह होता है ये भाव अंदर से हृदय के अंदर एक स्थिरता परम शांति और आनंद को क्रिएट करता है क्रिएट नहीं करता बल्कि उसको उगाड़ता ये चीज़ ये भाव ये दृष्टि ये नज़र जब हमको समझ में आती है कि ब्रह्मांड सब कुछ शिव है और उसकी एक यूनिट है तो उस समय हमारे हृदय के अंदर एक अनंत आनंद का भाव परम शांति का भाव आता है क्योंकि हमको लगता है हमसे कोई पैसे ले गया सचमुच में वो पैसे ले जाने वाला दुश्मन वो तो शिव ही था जो आपसे कुछ ले गया शिव ही था जिसने आपसे वो छीन लिया जो आपका नहीं था आपका क्यों नहीं था क्योंकि उसके पीछे की कहानी शायद हम भूल जाते हैं इसलिए भूल जाते हैं या तो हम याद रखना नहीं चाहते हम अपने अपने दुष्कर्मों को याद रखना नहीं चाहते या फिर वो बात इतनी पुरानी हो गई कि हमारी स्मृति से उज्ल हो गई या फिर हमारे पिछले जन्म किए या उसके पिछले जन्म किए क्योंकि जन्म और फिर मृत्यु और फिर जन्म ये एक इंटरनल कंटिनोम बोलते हैं ये अपने आप में एक टुकड़े टुकड़े नहीं हैं एक जन्म फिर मृत्यु फिर जन्म मृत्यु ये वास्तव में एक धागा है जो सततता निरंतरता के साथ में चलता जाता है हमको लग सकता है कि ये हमने ऐसा किया ही नहीं हमने बुरा किया ही नहीं और बुरा क्या हुआ हमारे साथ कभी कभी हमको ये भी तो देखे हमने अच्छा किया ही नहीं और हमारे साथ इतना अच्छा कैसे हो गया हमने तो ऐसा कोई बहुत बहुत अच्छा काम भी किया था और हमको इतना सुख कैसे मिल गया? ये सब चीज़ें इंटरनल रिप्रेजेंटेशन से जो हमने किए हैं वो हम वी आर ट्राइंग टू गेट इट बैक ये क्या है एक डिवाइन प्ले है एक एक दिव्य खेल है इस खेल के अंदर वर्ष इस प्रकार के खेल जैसे हम कभी कैरम खेलते हैं कभी बैडमिंटन खेलते हैं इसके अपने नियम बना लेते हैं वो नियमों में कभी हम परिवर्तन भी कर लेते हैं और हम उसका एंजॉय करते हैं उसको आनंद लेते हैं रिक्रिएशन है ये परमेश्वर का जो एक प्रमाण बनाया है उसने उसको एक सिंपल ऑसिलेटरी मूवमेंट से उसको बाहर क्रिएट किया वापस अपने आप में समझ लेता फिर बाहर क्रिएट करता अपने आप में ये सिंपल ऑसलेटरी मूवमेंट है उस ऑसोलेशन की जो टाइम पीरियड है वो इतनी हमारे तुलना हमारे जीवन की हमारी गणना की तुलना में बहुत बड़ी है लेकिन बड़ी छोटी से तो सापेक्षिक बातें हैं हम अपने जीवन को एक चीटी के जीवन से तुलना करें तो हमारा बहुत बड़ा जीवन हाथी के जीवन से थोड़ा छोटा है धरती के जीवन से तो बहुत छोटा है और ब्रह्मा के जीवन से तो बहुत ही ज़्यादा छोटा है तो लेकिन हमें छोटा बड़ा क्या है सापेक्षिक एक बड़ी लाइन खींचे तो कोई सी भी लाइन छोटी हो जाती है इसलिए सापेक्षिकता महत्वपूर्ण ही है समय की लंबाई महत्वपूर्ण नहीं है सचमुच में समय एक सापेक्षिक अवधारणा है एब्सोलिड टाइम नाम की कोई चीज़ होती ही नहीं है निरपेक्ष समय नाम की कोई चीज़ होती ही नहीं हम कहते हैं हमारे दो घंटे जी आपके दो घंटे और हो सकता है कि वो दो जन्म बीत जाए किसी और के। आप प्रकाश की गति से थोड़ी सी कम गति से चलने लगो और जब वहाँ से लौटोगे आप तीन साल बाद आप उम्मीद करोगे कि जो मेरे पिताजी सत्तर साल के छोड़ के गए थे अब तिहत्तर साल के हो गए होंगे मेरे बच्चे को मैं पाँच साल के छोड़ के गया था अब आठ साल का हो गया होगा क्योंकि मैं तीन साल में लौटा हूँ लेकिन मालूम पड़ा जी हाँ तो कई पीढ़ियाँ बेत गए आप जिस बच्चे की बात करें तो उसके बच्चों के बच्चों के बच्चे भी चले गए दुनिया से हमारे तो तीन ही घंटे बेटे तो। सत्य ये कि समय एक सापेक्षिक अवधारणा है इसको सापेक्षिकता के सिद्धांत में आइंस्टीन ने सिद्ध कर दिया और प्रायोगिक रूप से भी सिद्ध कर दिया ये ही अंतिम सत्य है कि समय एक सापेक्षिक अवधारणा है एक रिलेटिव टर्म है इसलिए हम समय की बात ना करें तो ज़्यादा अच्छा है क्योंकि हम कहते हैं अरे इतनी बड़ी इतनी पुरानी बात अरे नहीं हम जो कुछ करते जा रहे हैं एक लगातार एक कंटिन्यू है अब हमारे जीवन में हम मनुष्य बने तो हमारे क्या अधिकार हैं और क्या कर्तव्य हैं जो अधिकार है वही है कि जो शिव धरती तक आया है उस धरती से हम शिवत्व तक वापस पहुंचे उस शिवत्व तक पहुंचने के लिए हम उन्हीं पद का सहारा लेते हैं जिन जिनचिन्हों के सहारे वो शिव ने ब्रह्मांड की रचना की ब्रह्मांड की रचना कैसे की एक से दो कैसे हुए दो से चार कैसे हुए अनेक कैसे हुए एक कवि के हृदय में एक दर्द हुआ जैसे हमने पिछली बार भी बात करी थी कि कवि के हृदय में एक दर्द हुआ उसने कुछ दृश्य देखा और उसके हृदय में टीस पैदा हो वो टीस चाहे आप अंग्रेज व्यक्ति हो चाहे निमाड़ी में हिंदुस्तानी हो पाकिस्तानी हो उससे क्यों फर्क पड़ता आप अगर संवेदनशील इंसान हैं और आपने एक दर्द देखा तो वो दर्द कोई भाषा का मोहताज नहीं किसी भी भाषा का व्यक्ति हो उसके हृदय में वो दर्द है वो दर्द और कवि और वो दर्द अभी अभेद है एक रूप है दोनों में कोई भेद नहीं है हम ये नहीं कर सकते दर्द को उठा कर अलग रख दो रख ही नहीं सकते आप क्योंकि वो दर्द और कवि एक ही ऐसे ही जब शिव के हृदय में ब्रह्मांड को बनाने की भावना आई तो उस समय ब्रह्मांड और शिव दोनों एक ब्रह्मांड शिव के विमर्श में था उसकी चेतना के अंदर समाया हुआ था वो ब्लू उसके अंदर था और ब्लूप्रिंट भी नहीं था एक इच्छा रूप में था इस्लाम उसको बोलते हैं इच्छा शक्ति ऐसे ही कवि के हृदय में जब एक कविता जन्म लेती है तो उसके पीछे एक बीज होता है वो बीज होता है दर्द का जब उसके अंदर वो दर्द पैदा होता है तो वो किसी भी भाषा का मोहताज नहीं लेकिन जब वो बैठता है उसको उस दर्द को उलगलना चाहता है उल्टी करना चाहता है उसको वमन करना चाहता है एक कविता के रूप में तब उसके अंदर हलचल होती है पोलराइजेशन होता है कवि और उसकी कविता में आप दूरी होने लगती हैं वो कविताओं को वो शब्द देने लगता है वो शब्द अब यहाँ पर भाषा महत्वपूर्ण हो जाती है वो एक भाषा में उन शब्दों को गाड़ने की कोशिश करता है वो मन ही मन एक कविता का खाका तैयार कर लेता इस समय पर भी कवि और कविता के बीच में अभेद है कवि और कविता अभी एक ही है दोनों अलग अलग नहीं हुए दोनों एक ही हैं, लेकिन भेद भी हो गया क्योंकि कुछ शब्द गढ़ लिए गए कुछ शब्दों का त्याग कर दिया गया और कुछ शब्दों को चुन लिया गया इस तरह से कविता का एक ग्रॉस या मोटा रूप तैयार हो गया अब उसने एक दिन डिसाइड कर लिया कि आज मैं कविता आपको लिखी दूंगा उसने कागज पेन पर बैठी और कविता का प्रसव हो गया कविता का बर्थ हो गया अब कविता अलग हो गए कवि अलग हो गया ऐसे ब्रह्मांड अलग हो गया शिव अलग हो गए उसने अपने से बाहर, इस तरह से छह स्टेज हुई पहले कवि और दर्द एक थे फिर कवि और कविता अभेद और भेद रूप में एक साथ और तो तीसरे में कवि और कविता दोनों अलग हो गए ये तीन स्तर हैं क्रिएशन के और तीन स्तरों पर छह चीजें हैं अभेद भेद अभेद और भेद यही छह चीज़ें जिनको हम अधवा बोलते हैं काला कालाधवा और देशा देशाधवा के रूप में आउट ऑफ द वे ऑफ स्पेस और आउट ऑफ द वे ऑफ टाइम दो तरह से दो रास्तों के जरिए ब्रह्मांड की रचना हुई शिव के अपने विमर्श के भीतर अपनी चेतना के भीतर उससे दो रास्ते निकले दो धाराएँ निकली एक अंतरिक्ष की धारा और एक समय की धारा उसको ऋषि ने क्या बोला दिक्काल कलन विकलम शिव के बारे में बोला है कि शिव इज दिक्काल कलन विकलम यानी दिशा यानी स्पेस काल यानी समय टाइम दिक्काल कलन विकलम यानी वो दिशाओं और काल के द्वारा उसको समझना संभव नहीं है क्यों कि दिशाएं और काल उसको बांध नहीं सकते क्योंकि वो दिशा और काल से पड़े ही इज बियॉन्ड टाइम एंड बियड स्पेस इसलिए हम उसको ही पड़, हमने पढ़ी थी यहाँ पर एक परमार्श सार परमार्श सार के अंदर किसी लिखता है कि शिव दिक्काल कलम कलम है जो दिशा और काल के द्वारा कलन कलन का मतलब होता है मेजरमेंट तो दिशा और काल की मेजरमेंट करने की क्षमताओं से परे है क्यों? कि वो ही टाइम एंड बियड स्पेस वो संतरिक्ष से भी परे है वो समय से भी परे है इसलिए हम उसको न तो किसी टेप से नाच सकते न समय से घड़ी से नाप सकते हैं कितनी है। वो इन दोनों के नाप के परे हैं इस तरह से जब हमारी दृष्टि बदलती है तो हम इस ब्रह्मांड को एक नए नजर से देखने लगते हैं और यही नजर समस्त पाप कर्मों का और पुण्यकर्मों का नाश कर देती है आपको पुण्य का नाश कर देती है बिल्कुल क्योंकि पाप और पुण्य बराबर के जब पाप किया जाता है पाप क्या है बाप की परिभाषा यह है कि किसी और का हित हरण करते जब हमारा जो अधिकार नहीं वो अधिकार हम लेने की कोशिश करते जो हमारे कर्तव्य नहीं है उन कर्तव्यों को छोड़कर दूसरे कर्तव्य पकड़ना चाहते जो अधिकार हमारे नहीं उन अधिकारों को छोड़कर हम दूसरे अधिकार लेना चाहते है। तो ये बाप ये हमारे सोच विचार या बहुत सारी बातें जिनको हम पाप के बारे में कहते हैं हमारे गुरुदेव कहते हैं ये सब कुछ पाप नहीं है पाप वो है जब पाप में निश्चित दो इन्वॉल्व हैं हम मैंने किसी और के साथ में अहित किया है वो पाप है तो जब मैं पाप करूँगा पाप की भावना से जैसे मैंने इसका अहित किया सोचूंगा इसको मैं नीचा दिखाता हूँ इससे प्रतिस्पर्धा करता हूँ तो मैं इसके साथ इन्वॉल्व हो गया और इस पाप का परिणाम भुगतने के लिए मुझे निश्चित फिर से जन्म लेना पड़ेगा क्योंकि इस पाप का परिणाम जरूरी नहीं कि जन्म में भूग पाऊँ फिर मैंने पुण्य किया चलो गरीब लोगों इनको कमल बाँट दो इनको भंडारा करा दो इनको भोजन करा दो निश्चित रूप से बहुत अच्छा काम लेकिन मैंने पुण्य के बहाने से क्या किया कि मैं ये कराता हूँ परमेश्वर प्रसन्न होगा जब मैं ये काम कराऊँगा तो परमेश्वर मुझे उच्च पद देगा मुझे मरने के बाद स्वर्ग मिलेगा आनंद मिलेगा निश्चित मिलेगा लेकिन वह आनंद का क्षय होता चला जाएगा उस पुण्य का क्षय होता चला जाएगा क्योंकि तुमने जो पुण्य कमाया है वो बैंक बैलेंस की तरह है जैसे जैसे उपयोग करोगे वो पुण्य समाप्त होता चला जाएगा और अंत में फिर तुम धरती पर डाल दिए जाओगे क्योंकि तुम्हारा पुण्य समाप्त हो दुख उठाते चले जाओ क्योंकि तुम्हारे पाप क्षय हो रहे हैं जैसे पाप सब समाप्त हो जाएंगे फिर धरती पर डाल दिए जाओगे फिर नए कर्म करने के लिए लेकिन जब पाप और पुण्य दोनों का बैलेंस शून्य हो जाता है एक वही समय है जब आप शिव के द्वारा रीऐब्सॉर्ब कर लिए जाते हो शिव के द्वारा अवशोषित कर लिए जाते हो जब शिव चेतना के द्वारा आप शिव बन जाते हो शिव में मिलते शिव बन जाते एक बूंद आप समुद्र में डाल दो अब वो बूंद फिर से तो नहीं मिलेगी कभी लेकिन क्या हो गई वो समुद्र बन गई आप बोले उसने अपनी इंडिजुअलिटी तो खो दी अपनी व्यक्तिकता खो दी निश्चित लेकिन कैसे अगर हम एक गांव के सरपंच हैं और बोला कि मैं तुमको प्रदेश का प्रधानमंत्री बना देते प्रदेश का मुख्यमंत्री बना देते तो उस मुख्यमंत्री तो को स्वीकार करने के लिए गांव का छोटा सा पद तो छोड़ना ही पड़ेगा एक बहुत बड़े पद को लेने के लिए छोटा सा तो पद लेना हमको अगर शिवत्वता की बात करनी शिवत्वता ग्रहण करनी है को प्राप्त करना है तो एक छोटे से इंडिविजुअलिटी के लिए व्यक्तिकता के लिए क्या हम मोहग्रस्त रहेंगे जब हमको एक कितनी बड़ी समुद्र की आइडेंटिटी मिलती है तो क्या एक ओस की बूंद की आइडेंटिटी को छोड़ने को हम राजी नहीं होते जब सुप्रीम आइडेंटिटी हमको चाहिए तो स्मालर आइडेंटिटी को छोड़ना जरूरी है वो बूंद जब समुद्र में मिलती है वो बूंद समुद्र बन जाती है उससे अलग उसकी कोई आइडेंटिटी नहीं होती इसीलिए जब पाप पुण्य का बैलेंस समाप्त हो जाए दोनों के बीच में कोई समाप्त कोई न तो पाप का बैलेंस बचाए ना पुण्य का बैलेंस बना तो वही चीज़ होती है लिबरेशन तभी कठोपरिषद कहता है कि उठत वो कठोपरिषद कहता है कि छुले की धार पर चलने की तरह कठिन है आध्यात्मिक राह इसलिए उठो जागो और गुरु से ज्ञान प्राप्त करो क्योंकि लंबी है राह और चलना छुले की धार पर है क्योंकि इधर पाप है इधर पुण्य है दोनों से बच के निकल जाना है बीच के रास्ते से उठे जागृत प्राप्त वाला शुरु से धारा निश्चिता दुरतया दुर्गम पथस्थक कवय बदलती विद्वान कहता है कि यह रास्ता दुर्गम है इसलिए आराम मत फरमाओ जीवन छोटा सा है और इसी जीवन में हमको यात्रा शुरू करनी है शुरू करना इम्पोर्टेंट है अंत की कोई चिंता नहीं क्योंकि हम थाम लिए जाएंगे अगर हमारी रास्ता उस दिशा में है तो हम निश्चित थाम लिए जाएंगे हमको इस बात की चिंता बिल्कुल नहीं है कि हमारी यात्रा पूरी होगी कि नहीं होगी क्योंकि हमारी यात्रा शुरू होने के बाद में मृत्यु कभी बाधक नहीं हो सकती अब हम कहेंगे कि ये सब चीजें हमारे हृदय के अंदर ये भाव पैदा कैसे हो ये नज़र पैदा कैसे हो इस ब्रह्मांड के प्रति अपनत्व तो का भाव कैसे जागे कि तुम्हारी चेतना मेरी चेतना एक है मेरी चेतना और मेरे घर में चोर घुसरा उसकी चेतना एक है इन सब बीच में एकत्व तो का भाव कैसे जागे उस जागने का नाम है शिवानुग्रह परमेश्वर का अनुग्रह जो आपको हृदय के अंदर ये ज्ञान जागृत कर सकता और ज्ञान की अग्नि में निश्चित रूप से आपके समस्त तो कर्म नष्ट हो जाएंगे वो नष्ट होते हुए कर्म न तो पुण्य को देखेंगे न पाप को देखेंगे क्यों क्योंकि आपकी अपनी आइडेंटिटी जब तक ये शरीर से है आप पूछे मैं कौन हूं तो मैं कहता हूँ मैं हूँ मोहनलाल गुप्ता मेरी उम्र साठ साल की मैं डॉक्टर हूँ मैं महेश्वर में रहता हूँ मैंने इतनी पढ़ाई करी मेरे इतने बच्चे मेरी ये पत्नी है ये मेरे पिता हैं ये मेरा पुत्र तो मेरी आइडेंटिटी किस चीज़ से के सापेक्ष है इन रिलेशन टू माय बॉडी इन रिलेशन टू माय एटमोस्फियर मेरे अंतरिक्ष और मेरे शरीर इनके सापेक्ष मैंने अपनी आइडेंटिटी क्रिएट कर ली है जो फ़ॉल्स आइडेंटिटी है मेरा शरीर नष्ट हो जाएगा मेरा शरीर बचपन से जवान जवान से बूढ़ा हो गया लेकिन मैं तो वही हूँ मैं का बदला इसको वो शरीर को देखने वाला तो वही है मैं नहीं बदला इसलिए मैं इससे कुछ अलग हूँ जो इसका देखने वाला हूँ शरीर वो वही चेतन रूप हूँ मैं ये भावना मुझे जब आएगी तब मैं इसको शरीर को अपना मानना बंद कर दूंगा बल्कि मैं इस प्रमाण को अपना मानना लगूँ तीन स्तर हैं चेतना के एक शरीर चेतना जिसको एनिमल कॉन्शियसनेस बोलते हैं जब मैं बोल दूंगा ये शरीर रूप दूसरे है गॉड कॉन्शियसनेस जिसमें मानूंगा कि शरीर के अंदर रहने वाली चेतनाओं या शरीर भी मेरा नहीं है मैं चैतन्य रूप हूँ इस शरीर का मुझसे कोई संबंध नहीं मैं तो इसमें टेम्पररीली रह रहा हूँ इट इज़ माई टेम्प्रेरी एवर्ड लेकिन जब मैं उससे उच्च शिव चेतना में जाऊँगा तीसरा स्तर एनिमल कॉन्शियसनेस और गॉड कॉन्शियसनेस ऊपर है शिव कॉन्शियसनेस या सुप्रीम यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस तो उस स्तर पर मैं सोचूंगा जानूँगा मेरा बोध होगा मेरा पूरा ब्रह्मांड में ही हूं कुछ मुझसे अलग कुछ ही नहीं क्योंकि मुझसे अलग कुछ हो ही नहीं सकता है। सब कुछ मैं हूं मेरा ही एक्सटेंशन है इट्स अ प्रोजेक्शन ऑफ माई ओन कॉन्शियसनेस सीन एज वर्ल्ड दुनिया मुझे अपने प्रतिबिंब की तरफ तो दिखाई देखिए मेरा अपना ही सब कुछ है एक्सटेंशन है मेरा अपना ही प्रसार है जो इस ब्रह्मांड के रूप में दिखा तो उसमें फिर न तो कहीं प्रतिस्पर्धा है न ईर्षा है और जैसे ही मेरी अपनी अहंता इस शरीर से समाप्त होती है इस शरीर के द्वारा किए गए समस्त कर्मों से मैं बड़ी जिम्मे हो जाता हूँ समस्त पुण्य किए इस शरीर जाने शरीर का काम जाना है, समस्त पाप किए शरीर जाने शरीर का काम जाना है, मेरा इस शरीर से कोई लेना देना नहीं ये बोध जैसे ही आता है हम समस्त पाप पुण्य के लफड़े से बच जाते हैं क्योंकि हमारे गुरुदेव कहते हैं उपनिषद भी कहता कि अगर पाप लोहे की जंजीर है जो आपको आगे नहीं बढ़ने देती है अध्यात्म दिशा में तो पुण्य सोने की जंजीर है जो भी आपको आगे नहीं बढ़ने देंगे पुण्य और पाप दोनों बराबर की जंजीर हैं और यह बात समझ में आना ही परमेश्वर का या गुरु की कृपा है क्योंकि जब तक हम पर गुरु कृपा नहीं हम कहते पाप मत करो पुण्य करते चलेगा लेकिन पुण्य को पुण्य की भावना से किया कि हमने अपना सत्यानाश किया पुण्य को पुण्य की भावना से मत करो फिर बोले क्या पुण्य करना ही नहीं क्या कोई ठंड से छुट कभी कंबल उसको देना ही नहीं कोई भूखा हो तो उसको हम रोटी देना ही नहीं दीजिए लेकिन मोहब्बत से दीजिए पुण्य की भावना से भी दीजिए प्यार से दीजिए क्योंकि वो भी आपका अपना हिस्सा है आप उसको भोजन दीजिए रहने को दे दीजिए खाने को दे दीजिए लेकिन अगर आपने सोचा कि नहीं इससे मुझे रिवार्ड मिलेगा तो पक्का मिलेगा और तब आपने अपने आप को बंधन में डाल लिया उस रिवार्ड के लिए आपको अगला जन्म लेना पड़ेगा और उस जन्म में भगवान जाने आपसे क्या पाप होंगे क्या पुण्य होंगे क्या नए कर्म होंगे फिर आप इस चक्की में घूमते चले जाएंगे इसलिए जितना बड़ा बंधन पुण्य है उतना ही पाप और जितना पाप उतना ही इन दोनों के बंधनों के बीच में सुरस्य धारा निश्चित दुर इन दोनों के बीच में छुरे की धार की तरह बीच में से निकल गए तो बच गए तो एक व्यक्ति ने दिए कम्बल दूसरे ने भी दिए कम्बल गरीबों को एक व्यक्ति निकल गया छूले के धार पर से और दूसरा व्यक्ति अटक गया में। क्योंकि दोनों के कर्म तो एक जैसे दोनों ने कंबल बांटे थे एक निकल गया और एक अटक गया ऐसा क्यों एक ही कर्म के दो परिणाम क्यों क्योंकि आपकी दृष्टि जिसने यूनिवर्सल विजन है जिसके पास वो उसी कर्म से नहीं बनेगा निकल गया वो यही यूनिवर्सल विजन अर्जुन को कृष्ण ने दिया था मारो तो मारने से तुम नहीं मारोग मारोगे तुमको मारने से पाप नहीं लगेगा क्योंकि तुम इन लोगों के हाथ में तुम्हारी देश की सत्ता को देख सौंप के जान के अधिकारी नहीं भागने के भगोड़े बनने के अधिकारी नहीं हो मारो तुम अपनी ड्यूटी करते हो मर जाओगे तो मर जाओगे नहीं मरोगे तुमको मारोगे लेकिन कम से सुशासन स्थापित करने की दिशा में जो तुम्हारा कर्तव्य है उस कर्तव्य का करते करते आपका शरीर रहे तो ठीक नहीं रहें तो ठीक आपको उसका परिणाम चिंता ही नहीं करनी है लेकिन आपको चिंता करनी है हाउ टू सिलेक्ट यूर ड्यूटीज आपको अपने क्या क्या कर्तव्यों को चुनना है उस पर आपका अधिकार भी है कर्तव्य भी है और आपको विचार करने की जरूरत भी है कि मैं क्या करता हूं और कैसे करता हूं इसलिए विजन इंपॉर्टेंट है एक व्यक्ति ने दूसरे को मारा तुम कहता सला हत्यारा है पाप हो सकता है वो छोरे के धार से बाहर निकल जाए उसको कुछ भी पाप नहीं है अर्जुन भी तो हत्यारा था नहीं था हत्या रहा। उसने कितने सारे मारे पर वो तो मोक्ष में लिया उसको और यहाँ पर उन्होंने एक टिड्डे को मारा था द्रोणाचार्य ने और उनको सरसलियां पर लेटना पड़ा भावना क्या थी ये मान अगर भावना आपकी किसी को कष्ट देने की है तो कष्ट को लौटने का इंतजार करिए कष्ट वापस लौटेगा सुख देने की भावना है सुख वापस लौटेगा लेकिन प्यार करने की भावना है तो फिर आप परमेश्वर से के द्वारा स्वीकार कर ले जाओगे इसलिए इस ब्रह्मांड को प्यार करिए इस संसार को प्रेम करिए दया मत करिए पाप मत करिए पुण्य मत करिए बल्कि प्रेम करिए तो प्रेम ही के रास्ता है जो आपको लिबरेशन की तरफ ले जा सकता तो इस नजर को बदलने का क्या कोई जादू है आजकल हम पढ़ रहे हैं विज्ञान भैरव विज्ञान भैरव में एक धारणाएं दी गई हैं अब हम अंतिम 10 पंद्रह मिनट में उस बात पर आ जाते हैं कि विज्ञान भेरों के अंदर 112 धारणाएं दी गई हैं जो धारणाएं ध्यान की विधियां हैं और कितनी सिंपल हैं कि आप रोजमर्रा के दौरान रोजमर्रा के अपनी ड्यूटी या कार्य करने के दौरान उन भावनाओं को धारणाओं को हृदयंगम कर सकते हैं और उनको प्रैक्टिकली कर सकते और वो शिवानुग्रह प्राप्त कर सकते हो इतनी इतनी भावना से हमके हृदय हमारे हृदय के अंदर शिवानुग्रह प्राप्त हो सकता है इसलिए ये 112 विधियां बारह हैं परमेश्वर का अनुग्रह प्राप्त करने की जिसके द्वारा हमारी नजरें खुल जाती हैं जिसके द्वारा हमारी नजरें खुल जाती हैं नजरें कौन सी खुलती है तीसरी नज़र खुलती शिव की जब तीसरी नज़र खुलती है तो क्या बोलते हैं प्रलय हो गया प्रलय का क्या मतलब सब कुछ नष्ट हो गया कैसे नष्ट होता है प्रलय का मतलब मैंने तीसरे नजर खोली दुश्मन अब दुश्मन नहीं रह गया दोस्त अब दोस्त नहीं रह गया।, गया पड़ोसी, पड़ोसी, पड़ोसी शिव बन गया बीबी भी शिव बन गया बच्चे भी शिव बन गया दुश्मन भी शिव हो गया और मित्र भी शिव हो गया इसका नाम है प्रलय यह नय का मतलब है महान लय का मतलब होता है विलय विलय का मतलब होता है एवरीथिंग इज डिजॉल्व इन सुप्रीम कॉन्शियसनेस पर शिव में सब कुछ विलीन हो गया उसका नाम है प्रलय इसलिए शिव का जब तीसरा नेत्र खुलता है कि दो नेत्र भिन्नता की दृष्टि है तीसरा नेत्र अभिन्नता की दृष्टि पैदा करता है वो सब कुछ को शिव में बदल देता है ये बिल्डिंग नहीं है अब शिव है ये महेश्वर नहीं है शिव है ये सूरज नहीं है शिव ये शिव का ही मॉडलिटी है शिव की ही क्रिएशन है क्रिएटिविटी है और उसी क्रिएटिविटी को देख के मन मग्न हो जाता है और वो उस इटरनल आनंद से उस इटर ब्लिस से भर जाता है और जब ये भर जाता है तो व्यक्ति बाप पुण्य के फेरे से बच के सीधे सीधे बीच से निकल जाता है और यही हमारी अल्टीमेट ड्यूटी यही हमारा सर्वोच्च पुरुषार्थ है कि जब हम अपने नजर बदल के काम करें बाहर से वो हत्या दिख सकती है या परोपकार दिख सकता है दोनों बंधन हो सकता है लेकिन बदली हुई नज़र से जब काम करता है आदमी जब उसकी अपने व्यक्तिगत स्वार्थ शरीर के साथ अहंता ये मेरा और पराया का भेद इन सबसे हटके जब वो यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस के से एक होकर जब कोई काम करता है तो वो पाप पुण्य से परे हो जाता है और इसी भावना के लिए उपनिषद कहता है ना पापम न पुण्य न पाप है तुम्हारे लिए न पुण्य है तुम्हारे लिए मैं तुम पापी हो न आत्मा हो दोनों से बच के निकल जाते हो लेकिन कब जब तुम्हारी शरीर से अहंता उतर गई ये मेरे काका खुआ भूबा गुरु बड़े पिताजी दादाजी ये नहीं हैं तब फिर मैं आप निश्चित रूप से मैं निध करूँ मुझे कुछ भी न तो पाप लगना है न पुण्य लगना है पुण्य इसलिए नहीं लगना है कि मैं ये नहीं सोच रहा हूँ कि मेरे को जनता को सुख दूँगा मैं कौन हूँ देने वाला जनता के अपने कर्म में उनको सुख मिलेगा सुख मिलेगा दुख मिलेगा दुख मिलेगा, मिल मैं अपनी ड्यूटी कर रहा हूँ लेकिन अगर मैं कहूँ कि नहीं मैं मारूंगा इन गुरु जी ने मेरे को बहुत परेशान किया इनको मैं मारूंगा तो निश्चित रूप से पाप लगेगा लेकिन मैं अपनी ड्यूटी कर रहा हूँ मेरे सामने जो कुछ आता है जो कुछ सत्तारे मेरी ड्यूटी के अंदर रस्ते में आता है उसको मैं हटाऊंगा मेरा पाप इसलिए किसी भी कर्म का बाहरी स्वरूप महत्वपूर्ण नहीं है महत्वपूर्ण है उसके पीछे की नज़र और वो नज़र विकसित होती है शिव अनुग्रह से और वो शिव अनुग्रह की 112 विधियां हम यहाँ पर देखें वो 112 विधियां हैं जो शिव को उजागर करती जो हमारे हृदय के अंदर शिव का प्रकाश आरंभ करती वो 112 विधियों में से कितनी सरल सरल विधियां हैं एक बड़ा बर्तन लो उसमें से गुड़झड़ दो आप और आँखें खोल के देख आपको थोड़ी ही देर में आपके अंदर एक परिवर्तन होना शुरू हो जाएगा आपके एक मटके के अंदर सिर डाले ऐसी ऐसी विधियाँ हैं बिल्कुल इतनी सिंपल सी आप कहेंगे कि इससे क्या होगा मटके में सिर डालने से क्या होगा लेकिन तंत्रक की विधियाँ ऐसी ही इतनी ही सहज सरल हैं और वो सर्वोच्च को देने के लिए आपको कभी कभी बहुत बड़ा लम्बा चौड़ा रास्ता नापना नहीं पड़ता उसके लिए एकदम छोटा सा रास्ता शिवानुग्रह क्योंकि तुम शिव ऑलरेडी हो तुम्हें शिवत्वता को उगाड़ना है तो उस उगाड़ने के लिए आपको कभी भी बहुत लंबा रास्ता अख्तियार करने की जरूरत नहीं पड़ेगी जैसे तो हमने यहाँ पर अभी तक पिछली बार तक करीब 40 विधियों के बारे में पढ़ चुके हैं और अभी एक सौ बारह में सिर्फ बहत्तर विधियाँ और बाकी हैं लेकिन आ हाँ चुकी है इंट्रोडक्टरी सेक्शन भी उतना ही जरूरी था तो हम यहाँ पर कुछ विधियों को थोड़ा सा शांति से देख लें उपयोग भावों और ज्ञाने ध्यातों मध्यम समाश्रय ये पिछली बार हमने यहीं पर समाप्त की थी अपने बात कि दो बातें हमारे जीवन में आती हैं जैसे मैंने एक शब्द बोला और दूसरा शब्द बोला एक कदम बढ़ाया दूसरा कदम बढ़ाया तो इन दो के बीच में अगर मैं ध्यान करता हूं मतलब कि दो पॉजिटिव एग्जिस्टेंस हैं मेरे सामने एक शब्द दूसरा शब्द एक वाक्य दूसरा वाक्य एक कदम दूसरा कदम ये दोनों कर्म एक कदम और दूसरा कदम अलग अलग नहीं है एक इंटरनल कंटिन्यूम यानी एक सनातन निरंतरता के हिस्से तू सनातन निरंतरता में एक कदम जन्म लेता है फिर वो शांत हो जाता है दूसरा कदम जन्म लेता है शांत हो जाता है और दोनों के बीच में क्या होता है मात्र शिवत्वता बचती है। इसको ऐसे समझें हजारों बरस पहले किसी ने सोना निकाला था खदानों में से आज भी वो मेरी अंगूठी में हो सकता है आज मेरे कंठी में हो सकता है वो क्या करता है उसका एक जीवन ख़त्म हो जाता है हम उसको फिर गाल देते हैं डाल के फिर नया गहना बना लेते हैं फिर गाल देते हैं फिर मैं गहना फिर गाल देते हैं फिर इसके अंदर वास्तविक सत्य है सोना कोई सा भी गहना महत्वपूर्ण नहीं है लेकिन हम सोचें कि इसमें शुद्ध सोना कितना है कब पता लगेगा जब उसको गलाएंगे जब गलाएंगे तो शुद्ध स्वर्ण रूप में आ जाएगा अब इसमें क्या पोटेंशियल है इसको कोई सा भी गहने का रूप दे सकते इसमें इस बात की पूर्ण संभावना छिपी है कि इसको कोई सा गहना बना दें ऐसे ही हर शब्द हर व्यक्ति हर मकान हर क्रिएशन चाहे वो शब्द रूप हो चाहे वो व्यक्ति के रूप में हो चाहे जीव जंतु के रूप में चाहे इस बिल्डिंग के रूप में हो उसी समुद्र का चैतन्य के समुद्र का एक बुलबुला है जो या एक लहर है जो एक रूप लेती है एक समय लेती है और तो वापस उसी चैतन्य में समा जाती है फिर एक रूप लेती है समय लेती है फिर उसे चेतन्य समा आती है ऐसे ही एक कदम है उसने अपना एक रूप लिया वापस चेतन में समा गया। फिर दूसरा कदम उसने भी रूक लिया वापस उस चेतन में समा गया। मैंने एक शब्द बोला बोलने के पहले वो चैतन्य से आया बोलने के बाद वापस चैतन्य में चला गया उसके अपने छोटे से जिंदगी थी एक एक सेकंड के एक हजार में हिस्से किया दो हजार में हिस्से के या आधे ही सेकंड की या पाँव सेकंड जो भी उसकी जीवन था उस जीवन तक वो शब्द जीवंत था उसके बाद में वो शब्द कहाँ चला गया जहां से आया था तो हम क्या चाहते हैं कि हमको उसका शिव का बोध हो तो जब एक शब्द आया चला गया दूसरा शब्द आया अब हमारा कंसंट्रेशन हम उस दोनों शब्दों के बीच में अटका देते पहला शब्द दूसरा शब्द हमारा ध्यान उन दोनों शब्दों के बीच अगर हमारे पास एक माला है जिसमें रुद्राक्ष है तो एक रुद्राक्ष दूसरा रुद्राक्ष और दोनों के बीच में क्या है वो धागा जिसने इसको एक बना रखा जो कंटिन्यू हमको अंजाम दिया जिसने इस सनातन ताक को जिसने अंजाम दिया है वो कौन है वही चैतन्य तो हमको अगर देखना हो कि धागा काय का है कैसा रंग तो का है तो कहाँ देखेंगे हम दो मनकों के बीच में जाकेंगे। तो हाँ दिख जाएगा कि अच्छा अच्छा सूत का धागा है, लाल रंग का धागा है ऐसे ही जब हमको शिव को देखना हो शिव को पहचानना हो शिव का एहसास लेना हो तो हर इन दो क्रिएशन जो शिव की क्रिएशन है दाहिना पेयर भी शिव की क्रिएशन भाया पेयर भी शिव की क्रिएशन इन दोनों के बीच में हम झाँकेंगे तो बोलते उभियो भावो और ज्ञाने मध्यम समाश्रय दो पॉजिटिव एग्जिस्टेंस के बीच में जब हम ध्यान करते हैं तो हम उस शिव की भावना को पकड़ लेते हैं। युग पंचद्वयम त्यक्वा हम दोनों का त्याग कर देते हैं एक पॉजिटिव एग्जिस्टेंस का त्याग करा दूसरे पॉजिटिव एग्जिस्टेंस का भी त्याग करा एक विधायक सत्ता का त्याग किया दूसरे विधायक सत्ता का त्याग क्या और हम उसके बीच में जहां पर कि वो अरूप है इधर एक रूप है इधर एक रूप है दोनों के बीच में अरूप है इधर एक गहना है इधर एक गहना है बीच में सोना है अब हम सोने की दुकान पर नहीं जाते हम जाते हैं अब रिफाइनरी में और जाके देखते हैं कि सोना कैसा, कितना है ऐसे ही देखने के लिए हम दोनों को त्याग देते हैं दोनों एग्जिस्टेंस को हमको ये सोना पहले क्या कहना था उसको भी हम त्याग देते हैं दूसरा कितना गहरा बनने जा रहा उसको भी हम त्याग देते हैं लेकिन हम देखते हैं बीच में सोना ऐसे ही हम दो एग्जिस्टेंस दो विधायक सत्ताओं के बीच में जब झाँकते हैं एक कदम और दूसरे कदम के बीच में तो ये हमारा ध्यान प्रगाढ़ होता चला जाता है और यही ध्यान अंदर शिवत्वता पैदा होती है और यही शिवत्वता जैसे ही पैदा होती हमारे नजर है हमारी नज़र बदल जाती नज़र बदलते से हमारे कर्म नष्ट हो जाते कितनी सिंपल परमेश्वर का अनुग्रह कितनी सिंपल विधि है शिव ने एक सौ बताई बोले दुनिया में हर व्यक्ति के लिए कम से कम एक विधि जरूर रहती अब अंत में तीन चीज़ें वो मैं बता दूं आपको जो आज के लिए हमने तय कि हम जब ध्यान करते हैं तो हमारे ध्यान के तीन स्तर होते हैं पहला स्तर है चंचलता जो एक सामान्य है जैसे हम ऑफिस का काम कर रहे हैं कई बिंदुओं पर एक साथ नजर होती है कई बिंदुओं पर वो ये स्टिटिलेटिंग होते कभी यह चमकता कभी ये चमकता कभी ये चमकता कभी, कभी, कभी, कभी इस पर ध्यान गया कभी इस पर ध्यान गया कभी इस पर इस तरह से सिंटिलेटिंग सिंटिलेटिंग पॉइंट्स की तरह चंचलता होती है ना जैसे सितारे चमकते ऐसे चमकते हुए सितारों की तरह हमारा ध्यान बलटता है कभी यहाँ गया कभी यहाँ गए जिसने बोला उस पर चलाया किसी ने बताया इस पर चला तो ये इसको बोलते हैं चंचलता ये एक सांसारिक सामान्य सांसारिक इंसान का ध्यान है चाहे वो कुछ भी काम कर रहा हो लेकिन एक आदमी को तरफ आप बिल्कुल ध्यान करोगा योग करूंगा। वो एकाग्रता करता है उसको बोलते हैं वन पॉइंटेड कॉन्शियसनेस वो एक बिंदु पर एकाग्र हो जाता है ये आरंभिक ध्यान की स्थिति है जब वो एक बिंदु पर अपना ध्यान कर सकता है ये ध्यान की छोटी स्थिति है जब वो सिर्फ एक बिंदु पर ध्यान करता है जैसा हृदय के अंदर कोई मूर्ति पर ध्यान किया एक दीपक पर ध्यान किया या दीवार पर एक बिंदु पर ध्यान किया या कोई एक कल्पना करी और उस पर ध्यान करा गुरुचरणों पर ध्यान किया ये एकाग्रता बोलते हैं इसको किसी एक बिंदु पर ध्यान करना बोलते हैं तो एक बिंदु पर ध्यान करना ध्यान की पहली सीढ़ी चंचलता को तो त्यागना पड़ता है चंचलता ध्यान नहीं है चंचलता सांसारिक अवेयरनेस है दूसरा है एकाग्रता जो वन पॉइंटेड कॉन्शियसनेस जो चेतना एकाग्र हो जाती एक बिंदु लेकिन जब तो दूसरी चीज़ है समग्रता ये सर्वोच्च है यही शिव है ये ध्यान कैसा है कि पूरे ब्रह्मांड का एक साथ ध्यान इस ब्रह्मांड में जो कुछ है मैं हूँ जितने जीव जंतु हैं समुद्र है अंतरिक्ष है सूर्य है चंद्रमा तारे हैं, नक्षत्र है समग्रता से एक साथ ध्यान आप है ना उस चंचलता जैसे दिखेगा इसमें तो हमको ऐसा लगेगा है एक साथ लेकिन वहाँ पर हमारी चंचलता में एक एक बिंदु अलग अलग रूप में दिखाई देता था क्या पूरा ध्यान एक साथ पूरी समग्रता ये ध्यान है वास्तविक शिव का ध्यान और ये ध्यान करने के लिए आपको ऐसे करके बैठने की जरूरत नहीं है ऐसे करके बैठने के लिए आपको सिर्फ वो एकाग्रता वाला ध्यान के लिए ज़रूरत है गुरु कहते हैं वो एकाग्रता वाला ध्यान जिसमें आपको पालथी मार के बैठना है सुखासन में बैठना है आंख नीचना है शांत वातावरण चाहिए वो एकाग्रता का ध्यान है वो आरंभिक सीढ़ी है लेकिन जब आप उच्चतर स्तर के ध्यान की बात करते हैं तो आपको हल्ला गुल्ला भी शिव है सड़क पर राजवाड़ा पर चलते हुए भी ही ध्यान कर सकते हो आप रेल में बैठे हो हजारों लोग चिल्ला चोट मचा रहे हैं उसके अंदर सब में शिवतोता दिखाई भी देगी शिवतोता सुनाई भी देगी शिवतोता हर जगह से घुसेगी नाक से भी घुसेगी कान से भी घुसेगी आंख से भी घुसेगी चमड़ी से भी घुसेगी हर तरफ से शिवतोता हमारी हर इंद्री शिवत्ता को ग्रहण करेगी और हल्ला गुल्ला भी है और गच्चम गच्ची है धक्का मुक्की भी शिवत है और जो कई लेट हो रहे हैं गाड़ी परेशान कर रही है धीरे चल रही है वो भी शिवत होता है इसलिए हर इंद्रिय के द्वारा सवित्रता तब आएगी जब ध्यान समग्रता से पूरे प्रहमाण्ड का हम एक साथ करेंगे तो इस तीन स्तर के ध्यान को हमको समझना जरूरी है एक है सेंटिलेटिंग अवेयरनेस या चमचमाती हुई अवेयरनेस जिसको हम चमचलता बोलते हैं हम अपना ऑफिस का काम ऐसे करते हैं ऐसा करा ये करा अरे करते करते, करते भूल गए ये गलती हो गई है ना ये हमारी सिंडिलेटिंग अवेरनेस या चमकती हुई अवेयरनेस जो बिंदु बिंदु रूप अलग अलग चमकती है दूसरी एकाग्रता जो एक बिंदु पर अटक जाती है या आरंभिक स्थिति और जब समग्रता से पूरे ब्रह्मांड को हम एक साथ ध्यान दे सकते हैं शिव रूप में वो हमारी समग्रता का ध्यान है तो आगे कुछ धारणाएं समग्रता के ध्यान की आने वाली हैं जिसको इस पूर्ण ब्रह्मांड को चैतन्य रूप से फिर पूर्ण ब्रह्मांड को आनंद रूप से जब हम ध्यान करने का प्रयास करेंगे जो आगे आने वाली धारणा है तो उसमें हमको ये डिफरेंस समझ में आना चाहिए कि तीन स्तर हैं ध्यान करने के एक सिंटिलेटिंग अवेयरनेस एक सेंट्रलाइज्ड अवेयरनेस और एक यूनिवर्सल अवेयरनेस तीन अवेयरनेस हैं उन एकाग्रता को भिन्न भिन्न स्तर देने के लिए सबसे उच्च स्तर है समग्रता का ध्यान सब कुछ उसके अंदर आपको ना तो पालटे लगा के बैठना है आप दौड़ते हुए खेलते हुए भागते हुए संसार के काम करते हुए अच्छा काम करते बुरा काम करते हो हृदय का ध्यान रख और यही शिवत्वता है शिवत्वता वो नहीं है जो सिर्फ अच्छा अच्छा करे शिवत्व वो भी है जो बुरा बुरा भी कर सके क्योंकि शिव पूर्ण स्वतंत्र है वो ऐसा नहीं कि देव देवताओं का भगवान और राक्षसों का भी प्रेतों का भी भगवान क्योंकि पॉजिटिव धारा और नेगेटिव धारा दोनों जहाँ से निकलती उसका नाम है शिव और उसी का नाम है शून्य शिव को तंत्र में शून्य बोलते क्योंकि शून्य से ही नेगेटिविटी भी निकलती है और शून्य से ही पॉजिटिविटी भी प्लस वन प्लस टू प्लस थ्री अगर शून्य से शुरू होते हैं तो माइनस वन माइनस टू माइनस भी शून्य से शुरू होते हैं और शून्य की महत्ता हम जान चुके हैं भी बड़ी संख्या हो शून्य से गुणा करें सिमट के शून्य में आ जाती है जैसी अनुग्रह करता है आप कोई भी हो जो रोचक डाकू बदमाश या कोई धर्मात्मा शिवत्व ग्रहण कर ले तो आप शिव बन जाते क्योंकि शिव का अनुग्रह ही आपको शिव बना देता है आप क्या है अब तक कैसे रहे कितने कर्म करे कितने पाप करे कितने पुण्य करे वो सब कुछ नष्ट हो जाएंगे वो सब कुछ जल जाएंगे वो शिवत्वता की अग्नि में और आप पूर्ण शिवता ग्रहण कर लेंगे और पूर्ण शिवत्वता को ग्रहण करने में आपको कहीं पालथी मार के बैठना नहीं है ना कहीं शिव जी के मंदिर पर जल चढ़ाना है ना कहीं कम्बल बाटने जाना है जो कुछ आप अपने आप नेचुरल ड्यूटी कर रहे हैं अगर आपको नेचुरल ड्यूटी एक झाड़ू लगाने की है तो प्यार से झाड़ू लगाइए अगर नेचुरल ड्यूटी गाड़ी चलाने की है, प्यार से गाड़ी चलाइए वो तो नेचुरल ब्यूटी आपकी कहीं पर रखवाली का कर, चौकीदारी करनी चौकीदारी करिए ये सब कुछ करते हुए परोपकार की कहीं ज़रूरत नहीं सब कुछ करते हुए हृदय के अंदर कोई ब्रह्मांड के प्रति स्नेह रखते हुए उस दृष्टि को बदलते हुए एक नैसर्गिक कर्तव्य को ईमानदारी से करना सबसे बड़ा परोपकार है क्योंकि हम परोपकार करने के चक्कर में पुण्य के फेरे में पड़ जाते हैं ईर्षा और प्रतिस्पर्धा की उसने इतना पुण्य करा तो मैं इससे बड़ा पुण्य करके बताऊंगा उसने इतने दान दिए तो मैं उसने 10 कंबल देना अगले महीने 20 कंबल दानूंगा इस तरीके से हम कहीं गलत रस्तों पर पड़ जाते हैं कंबल दान देना पुरानी है भंडारे चलाना पुरानी है उसके पीछे की जो दृष्टि है वो तो आज हम इतने करेंगे क्योंकि आज हमारा समय इसके आगे हमारी जाति भी नहीं था अगली बार से हम वापस जैसे करते हैं एक धारणा के ऊपर ध्यान अंतिम दस मिनट करते हैं लेकिन आज चुकी समय बचा नहीं है हमारी बात थोड़ी लंबी चल गई तो अगली बार से हम वापस अपने पुराने लहर पर आ जाएंगे और इनको एक एक एक करके इन धारणाओं को समझना भी ज़रूरी है तो आज इतना ही